वेदांत दर्शन अध्याय तीन पाद तीन सूत्र सत्ताईस संबंध यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक में जाने वाले महापुरुष के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं परंतु तो पुण्य कर्म तो शेष रहते ही होंगे अन्यथा उसका ब्रह्मलोक में गमन कैसे संभव होगा क्योंकि ऊपर के लोकों में जाना शुभ कर्मों का ही फल है इस पर कहते हैं साम्पराय तर्तव्यावाद तथा हन्य पराये ज्ञानी के लिए परलोक में तर्तव्याभावात भोग के द्वारा पार करने योग्य कोई कर्म फल शेष नहीं रहता इस कारण उसके पुण्य कर्म भी यहीं समाप्त हो जाते हैं ही क्योंकि तथा यही बात अन्य अन्य शाखा वाले कहते हैं व्याख्या बृहदारण्यक उपनिषद में यह बात स्पष्ट शब्दों में बताई गई है कि उभे ह हाँ है वैस एतें अर्थात यह ज्ञानी निश्चय ही पुण्य और पाप दोनों को यही पार कर जाता है इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञानी पुरुष का शरीर त्याग देने के बाद शुभा शुभकर्मों से कोई संबंध नहीं रहता उसे जो ब्रह्मलोक अर्थात नित्य धाम प्राप्त होता है वह किसी कर्म के फल रूप में नहीं अपितु ब्रह्म ज्ञान के बल से प्राप्त होता है अतः उसके लिए परलोक में जाकर भोग द्वारा पार करने योग्य कोई कर्म फल श्रेष्ठ नहीं रहता इसलिए उसके पुण्य कर्म भी यही समाप्त हो जाते हैं यानी के संचित आदि समस्त कर्मों का सर्वथा नाश हो जाता है इस बात का समर्थन निषद में भी इस प्रकार किया गया है तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परम साम्य मुपैती उस समय ज्ञानी पुरुष पुण्य और पाप दोनों को हटाकर निर्मल हो सर्वोत्तम साम्य रूप परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है संबंध यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि समस्त कर्मों का नाश और ब्रह्म की प्राप्ति रूप फल तो ब्रह्म ज्ञान से यही तत्काल प्राप्त हो जाता है फिर देवजान मार्ग से ब्रह्मलोक में जाकर परमात्मा को प्राप्त करने की बात क्यों कही गई है इस पर कहते हैं सूत्र अट्ठाईस छंदता छंदत ज्ञानी पुरुष के संकल्प के अनुसार उभयथा दोनों प्रकार की स्थिति होने में अविरोधात् कोई विरोध नहीं है इसलिए ब्रह्मलोक में जाने का विधान है व्याख्यान खांदोग्योपनिषद में कहा है कि अथ खलु क्रतुमय पुरुषो यथा कृतूर पुरुषो रश्मोकेषो तथेतः प्रेत्यवती अर्थात यह पुरुष निश्चय ही संकल्पमय है इसलिए लोक में पुरुष जैसे संकल्प वाला होता है वैसा ही देह त्याग के पश्चात यहाँ से परलोक में जाने पर भी पर भी होता है इससे यह सिद्ध होता है कि जो ज्ञानी पुरुष किसी लोक में जाने की इच्छा न करके यही मुक्त होने का संकल्प रखता है ब्रह्म ज्ञान के लिए साधन में प्रवृत्त होते समय भी जिसकी ऐसी ही भावना रहती है वह तो तत्काल यहीं ब्रह्म साहित्य को प्राप्त हो जाता है परंतु जो ब्रह्मलोक के दर्शन की इच्छा रखकर साधन में प्रवृत्त हुआ था तथा जिसका वहाँ जाने का संकल्प है वह देवयान मार्ग से वहाँ जाकर ही ब्रह्म को प्राप्त होता है इस प्रकार साधक के संकल्पानुसार दोनों प्रकार की गति मान लेने में कोई विरोध नहीं है संबंध यदि इस प्रकार ब्रह्मलोक में गए बिना यहाँ ही परमात्मा को प्राप्त हो जाना मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है इस पर कहते हैं सूत्र उनतीस गतिरअर्थव उभयथान्यथा ही विरोध है गते है गतिबोधक श्रुति की अर्थवत्व सार्थकता उभयथा दोनों प्रकार से ब्रह्म की प्राप्ति मानने पर ही होगी ही क्योंकि अन्यथा यदि अन्य प्रकार से माने तो विरोध श्रुति में परस्पर विरोध आएगा व्याख्या श्रुतियों में कहीं तो तत्काल ही ब्रह्म की प्राप्ति बतलाई है कहीं ब्रह्मलोक में जाने पर बताई है अतः यदि उपरयुक्त दोनों प्रकार से उसकी व्यवस्था नहीं मानी जाएगी तो दोनों प्रकार का वर्णन करने वाली श्रुतियों में विरोध आएगा इसलिए यही मानना ठीक है कि साधक के संकल्पानुसार दोनों प्रकार से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है ऐसा मानने पर ही देवयान मार्ग से गति का वर्णन करने वाली श्रुति की सार्थकता होगी और श्रुतियों का परस्पर विरोध भी दूर हो जाएगा संबंध पुनः उसी बात को सिद्ध करते हैं सूत्र तीस उपपन्नस तन लक्षणार्थोपलब्धे लोकवत तन लक्षा लक्षणार्थोपलब्धे है उस देवजान मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक में जाने के उपयुक्त सूक्ष्म शरीरारदि उपकरणों की प्राप्ति का कथन होने से उपपन्न उनके लिए ब्रह्मलोक में जाने का कथन युक्त संगत है लोकवत लोक में भी ऐसा देखा जाता है या क्या? श्रुति में जहां साधक के लिए देव जान मार्ग के द्वारा ब्रह्मलोक में जाने की बात कही है उस प्रकरण में उसके उपयोगी उपकरणों का वर्णन भी पाया जाता है श्रुति में कहा है कि वजीवात्मा जिस संकल्प वाला होता है उस संकल्प द्वारा मुख्य प्राण में स्थित हो जाता है मुख्य प्राण उदान वायु में स्थित हो मन इंद्रियों से युक्त जीवात्मा को उसके संकल्पानुसार लोक में ले जाता है इसी तरह दूसरी तरह अर्ची अभिमानी देवतादि को प्राप्त होना कहा है इस प्रकार समस्त कर्मों का अत्यंत अभाव हो जाने पर भी उसका दिव्य शरीर से संपन्न होना बतलाया गया है किंतु जिन साधकों को शरीर रहते हुए परब्रह्म परमेश्वर प्रत्यक्ष हो जाते हैं उनके लिए वैसा वर्णन नहीं आता अपितु उनके विषय में श्रुति ने इस प्रकार कहा है कि यो कामो निष्काम आप्त कामा, आप्त कामो न तस्च प्राणा उत्क्रामंतीर ब्रह्मसन ब्रह्माप्यतीर अर्थात जो कामना रहित निष्काम पूर्ण काम तथा केवल परमात्मा को ही चाहने वाला है उसके प्राण ऊपर के लोकों में नहीं जाते वह ब्रह्म होकर ही यही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है इसलिए यही मानना सुसंगत है कि साधक के कल्पना कल्पनानुसार दोनों प्रकार से ही ब्रह्म की प्राप्ति है लोक में भी देखा जाता है कि जिसको अपने स्थान से कहीं अन्यत्र जाना होता है उसके साथ यात्रोपयोगी आवश्यक सामग्री रहती है उसी प्रकार उपयुक्त अधिकारी पुरुष के लिए दिव्य शरीर आदि उपकरणों का वर्णन किया गया है इसलिए उसका इस लोक से ब्रह्म लोक में जाने का कथन उचित ही है संबंध ब्रह्म विद्या का फल बताते हुए श्रुति ने बहुत जगह ब्रह्मलोक में जाने की बात तो कही है परंतु देवयान मार्ग से जाने की बात सर्वत्र नहीं कही है इसलिए यह जिज्ञासा होती है कि ब्रह्मलोक में जाने वाले सभी ब्रह्मवेदा देवयान मार्ग से ही जाते हैं या जिन जिन विद्याओं के प्रकरण में देवयान मार्ग का वर्णन है उन्हीं के अनुसार उपासना करने वाले पुरुष उस मार्ग से जाते हैं इस पर कहते हैं सूत्र इकतीस अनियम सर्वेशा अविरोध शब्दानुमाभ्याम अनियम ऐसा नियम नहीं है कि उन्हीं विद्याओं के अनुसार उपासना करने वाले देव ज्ञान मार्ग द्वारा जाते हैं सर्वेशा तो ब्रह्मलोक में जाने वाले सभी साधकों की गति उसी मार्ग से होती है यही बात शब्दानुमाभ्याम श्रुति और स्मृतियों से सिद्ध होती है इसलिए अविरोधा कोई विरोध नहीं है या क्या श्रुति में कई जगह साधक को ब्रह्मलोक और परम धाम की प्राप्ति बतलाई गई है परंतु सब जगह देवजान मार्ग का वर्णन नहीं है उसी प्रकार से श्रीमद गीता आदि स्मृतियों में भी सब जगह मार्ग का वर्णन नहीं है अतः जहाँ ब्रह्मलोक की प्राप्ति बतलाई गई है वहाँ यदि मार्ग का वर्णन न हो तो भी अन्य श्रुतियों के वर्णन से वह बात समझ लेनी चाहिए क्योंकि ब्रह्मलोक में गमन होगा तो किसी न किसी मार्ग से ही होगा अतः यह नियम नहीं है कि जिन प्रकरणों में देवयान का वर्णन है उसके अनुसार उपासना करने वाले ही उस मार्ग से जाते हैं दूसरे नहीं अपितु तो जिनका ब्रह्मलोक में गमन कहा गया है वे दे सभी देवयान मार्ग से जाते हैं ऐसा मानने से श्रुति के कथन में किसी प्रकार का विरोध नहीं आएगा यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि जो यही परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं वे ब्रह्मलोक में नहीं जाते संबंध वशिष्ठ और व्यास आदि जो अधिकार प्राप्त ऋषिगण हैं, उनकी अर्च मार्ग से गति होती है या वे इसी शरीर से ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं इस पर कहते हैं सूत्र बत्तीस यावधिकारम अवस्थिराधिकारी कारणाम अधिकारी कारणाम जो अधिकार प्राप्त कारक पुरुष हैं उनकी यावद अधिकारम जब तक अधिकार की प्राप्ति समाप्ति नहीं होती तब तक अवस्थिति ही अपने इच्छानुसार स्थिति रहती है व्याख्या जो वशिष्ठ तथा व्यास आदि महापुरुष अधिकार लेकर परमेश्वर की आज्ञा से यहाँ जगत का कल्याण करने के लिए आते हैं उन कारक पुरुषों का न तो साधारण जीवों की भांति जाना आना होता है और न जन्मना मरना ही होता है उनकी सभी क्रियाएं साधारण जीवों से विलक्षण एवं दिव्य होती है वे अपने इच्छानुसार शरीर धारण करने में समर्थ होते हैं अतः उनके लिए अर्थी आदि देवताओं की सहायता आवश्यक नहीं है जब तक उनका अधिकार रहता है तब तक वे इस जगत में आवश्यकतानुसार सभी लोगों में स्वतंत्रतापूर्वक जा सकते हैं अंत में परमात्मा में विलीन हो जाते हैं इसलिए अन्य साधक या मुक्त पुरुष उनके समान नहीं हो सकते संबंध बत्तीसवें सूत्र तक ब्रह्मलोक और परमात्मा की प्राप्ति के विषय में आई हुई श्रुतियों पर विचार किया गया अब ब्रह्म और जीव के स्वरूप का वर्णन करने वाली श्रुतियों पर विचार करने के लिए प्रकरण आरंभ किया जाता है अक्षराधियाम त्वरोध सामान्य तदभा औपसदवतुक्त अक्षरधियाम अक्षर अर्थात परमात्मा के निर्गुण निराकार विषयक लक्षणों का तो भी अविरोध सब जगह अध्याहार करना उचित है सामान्य तद्भावाभ्याम क्योंकि ब्रह्म के सभी विशेषण समान है तथा उसी के स्वरूप को लक्ष्य करने वाले कराने वाले भाव हैं औपसदवत्त उपसद कर्म संबंधी मंत्रों की भांति तदुक्तम उनका अध्याहार कर लेना उचित है यह बात कही गई है व्याख्या बृहदारण में याज्ञवल्क ने कहा है कि हे गार्गी जिसको तुम पूछ रही हो उस तत्व को ब्रह्मवेदता लोग अक्षर कहते हैं अर्थात निर्गुण निराकार अविनाशी ब्रह्म बतलाते हैं वह न मोटा है न पतला है न छोटा है न बड़ा है इत्यादि इस प्रकार वहां ब्रह्म को इन सब पदार्थों से इंद्रियों से और शरीरधारी जीवों से अत्यंत विलक्षण बताया गया है तथा मुंडकोपनिषद में अंगिरा ऋषि ने शौनक से कहा है कि वह पराविद्या है जिससे अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है जो जानने और पकड़ने में आने वाला नहीं है जो गोत्र वर्ण आँख कान पैर आदि से रहित है किंतु सर्वव्यापी अति सूक्ष्म विनाश रहित और समस्त प्राणियों का कारण है उसको ज्ञानी पुरुष सब ओर से देखते हैं इस प्रकार वेद में इस अक्षर ब्रह्म के जो विशेषण बतलाए गए हैं उनको ब्रह्म के वर्णन में सभी जगह ग्रहण कर लेना चाहिए क्योंकि ब्रह्म के विशेष और निर्विशेष सभी लक्षण समान है तथा सभी उसी के भाव हैं अर्थात उस ब्रह्म के स्वरूप का लक्ष्य कराने के लिए ही कहे हुए भाव हैं इसलिए उपसत् कर्म संबंधी मंत्रों की भांति उनका अध्याहार कर लेना उचित है यह बात कही गई है संबंध मुंडक और श्वेता में तो पक्षी के दृष्टांत से जीव और ईश्वर को मनुष्य के हृदय में स्थित बतलाया है और कठोपनिषद में छाया तथा धूप की भांति ईश्वर और जीव को मनुष्य के हृदय में स्थित बतलाया है इन श्रुतियों में जिस विद्या अथवा विज्ञान का वर्णन है वह एक दूसरे से भिन्न है या अभिन्न इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र 34। चौतीस नात दामनात उक्त तीनों मंत्रों में एक ही ब्रह्म विद्या का वर्णन है ये दामननात क्योंकि सभी जगह इता अर्थात इतनापन का वर्णन समान है या ख्या मुंडक और श्वेताशुतर में जो कहा है कि एक साथ रहकर परस्पर सखा भाव रखने वाले दो पक्षी अर्थात जीवात्मा और परमात्मा एक ही शरीर रूप वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं उन दोनों में से एक तो कर्म फल रूप सुख दुखों का भोगता है और दूसरा न खाता हुआ केवल देखता रहता है इस प्रकार यह जीव शरीर की आसक्ति में निमग्न होकर असमर्थता के कारण मोहित हो चिंता करता रहता है यदि यह भक्तों द्वारा सेवित अपने पास रहने वाले सखा परमेश्वर को और उसकी विचित्र महिमा को देख ले तो तत्काल ही शोक रहित हो जाए तथा कठोपनिषद में कहा है कि मनुष्य शरीर में परब्रह्म के उत्तम निवास स्थान हृदय गुफा में छिपे हुए और अपने सत्य स्वरूप का अनुभव करने वाले अर्थात जीव और ईश्वर दोनों हैं जो कि छाया और धूप की भांति भिन्न स्वभाव वाले हैं ऐसा ब्रह्मवेदता कहते हैं इन सभी स्थलों में द्विवचनांत शब्दों का प्रयोग करके जीव और ईश्वर को परिच्छिन्न स्थल हृदय में स्थित बताया गया है इससे सिद्ध होता है कि तीनों जगह कहीं हुई विद्या एक है इसी प्रकार जहाँ जहाँ उस पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राणियों के हृदय में स्थित बताया गया है उन सब स्थलों में वर्णित विद्या की भी एकता समझ लेनी चाहिए संबंध अब परमात्मा को सर्वांतरयामी बतलाने वाली श्रुतियों पर विचार आरंभ करते हैं सूत्र 35 अंतरा भूत ग्राम व स्वात्म भूत ग्रामवत आकाशादी भूत समुदाय की भांति वह परमात्मा स्वात्मन साधक के अपने आत्मा का भी अंतरा अंतरात्मा अंतर्यामी है आमनाथ क्योंकि यही बात अन्य श्रुतियों में कही गई है व्याख्या राजा जनक की सभा में या चक्रायन के पुत्र उत ने कहा कि जो अपरोक्ष ब्रह्म है, जो सबका अंतरात्मा है उसको मुझे समझाइए तब याज्ञवल्क ने कहा जो तेरा अंतरात्मा है वही सबका है उसके पुनः जिज्ञासा करने पर याज्ञवल्क ने विस्तार से समझाया कि जो प्राण के द्वारा सबको प्राण क्रिया संपन्न करता है आदि उसके बाद उशस्त के पुनः पूछने पर बताया कि दृष्टि के दृष्टा को देखा नहीं जा सकता श्रुति के श्रोता को सुना नहीं जा सकता मति के मतांत को मनता को मनन नहीं किया जा सकता विज्ञात के विज्ञाता को जाना नहीं जा सकता यह तेरा अंतरात्मा ही सबका अंतरात्मा है फिर कहोल ऋषि ने भी वही बात पूछी कि जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है जो सबका अंतरात्मा है उसको मुझे समझावे। याज्ञवल्क ने उत्तर में कहा कि जो तेरा अंतरात्मा है वही सबका अंतरात्मा है जो भूख प्यास शोक मोह बुढ़ापा और मृत्यु सबसे अतीत है इत्यादि इन दोनों प्रकरणों को दृष्टि में रखकर इस तरह के सभी प्रकरणों का एक साथ निर्णय करते हैं यहाँ यह प्रश्न उठता है कि इसमें जो अंतरात्मा बतलाया गया है वह जीवात्मा है या परमात्मा यदि परमात्मा है तो किस प्रकार उसका उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते हैं जिस प्रकार भूत समुदाय में पृथ्वी का अंतरात्मा जल है जल का तेज है तेज का वायु है और वायु का भी आकाश है अतः सबका अंतरात्मा आकाश है उसी प्रकार समस्त जड़ तत्वों का अंतरात्मा जीवात्मा है और जो अपने आप का अर्थात जीवात्मा का भी अंतरात्मा है वह सबका अंतरात्मा है क्योंकि अन्य श्रुतियों में यही बात कही गई है अर्थात उसी प्रकरण के साथवे ब्राह्मण में उद्दालक के प्रश्न का उत्तर देते हुए याज्ञवल्क ने उस पर परमात्मा को पृथ्वी आदि समस्त भू समुदाय का अंतर्यामी बतलाते हुए अंत में विज्ञान आत्मा अर्थात जीवात्मा के भी अंतर्यामी उसी को बतलाया है तथा प्रत्येक वाक्य के अंत में कहा है कि यही तेरा अंतर्यामी अमृत स्वरूप आत्मा है श्वेताशुतर में भी कहा गया है कि सब प्राणियों में छिपा हुआ वह एक देव सर्वव्यापी और समस्त प्राणियों का अंतरात्मा है वह सबके कर्मों का अधिष्ठाता सबका निवास स्थान सबका साक्षी सर्वथा विशुद्ध और गुणातीत है इसलिए यही सिद्ध होता है कि सबका अंतरात्मा वह परब्रम्ह पुरुषोत्तम ही है जीवात्मा सबका अंतरात्मा नहीं हो सकता संबंध अब कही हुई बात में शंका उठाकर उसका उत्तर देते हैं सूत्र 36। अन्यथा भेदानुपत्ति रिति चैनोपदेशान्तर्गत चेत यदि कहो कि अन्यथा दूसरे प्रकार से अभेदानुपपत्ति ही अभेद की सिद्धि नहीं होगी इसलिए उक्त प्रकरण में जीवात्मा और परमात्मा का अभेद मानना ही उचित है ये ना तो यह ठीक नहीं उपदेशांतरवत क्योंकि दूसरे उपदेश की भांति अभेद की सिद्धि हो जाएगी व्याख्या यदि कहो कि उक्त वर्णन के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा के भेद को उपाधिकृत न मानकर वास्तविक मान लेने पर अभेद की सिद्धि नहीं होगी तो ऐसी बात नहीं है दूसरी जगह के उपदेश की भांति यहाँ भी अभेद की सिद्धि हो जाएगी अर्थात जिस प्रकार दूसरी जगह कार्य कारण भाव के अभिप्राय से पर परमेश्वर की जड़ प्रपंच और जीवात्मा के साथ एकता करके उपदेश दिया गया है उसी प्रकार प्रत्येक स्थान में अभेद की सिद्धि हो जाएगी भाव यह जा है कि श्वेत केतु को अपने पिता ने मिट्टी लोहा और सोने के अंश द्वारा कार्य कारण की एकता समझाई उसके बाद नौ बार पृथक पृथक दृष्टांत देकर प्रत्येक के अंत में यह बात कही कि स ए या एशोणि मैं तदात्मिल सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसी श्वेत के यह जो अलिमा अर्थात अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा है इसी का स्वरूप यह समस्त जगत है वही सत्य है वह आत्मा है और वह तू है अर्थात कार्य और कारण की भांति तेरी और उसकी एकता है उसी प्रकार सब जगह समझ लेना चाहिए संबंध यदि परमात्मा और जीवात्मा का अधिकृत भेद और वास्तविक अभेद मान लिया जाए तो क्या हानि है इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र सैंतीस व्यतिहारो नि इतरवत व्यतिहारा परस्पर व्यत्यय करके अभेद का वर्णन है इसलिए उपाधिकृत भेद सिद्ध नहीं होता ही क्योंकि इतरवत् सभी श्रुतियां दूसरे की भांति विसिंसती विशेषण देकर वर्णन करती है व्याख्या परमात्मा के साथ जीवात्मा की एकता का प्रतिपादन करते हुए श्रुति ने कहा है कि तद यो सो हम सोसौ योसौ सोहम अर्थात जो मैं हूँ सो वह है और जो वह है सो मैं हूँ तथा तम व अहमस्मी भगवत देवते अहम वई तमसी वराहोपनिषद अर्थात हे भगवान हे देव निश्चय ही तुम मैं हूँ और मैं तुम हो इस प्रकार व्यतिहार पूर्वक अर्थात एक में दूसरे का धर्मों का विनिमय करते हुए एकता का प्रतिपादन किया गया है ऐसा वर्णन उन्हें स्थलों पर किया जाता है जहाँ इतर वस्तु की भांति वास्तव में भेद होते हुए भी प्रकारांतर से अभेद बतलाना अभिष्ट हो जैसा कि दूसरी जगह श्रुति में देखा जाता है अथ खलु यह उद्गीत सणवो यह प्रणव स उद्गीत अर्थात निश्चय ही जो उद्गीत है वह प्रणव है और जो प्रणव है वह उद्गीत है उद्गीत और प्रणव में भेद होते हुए भी यहाँ उपासना के लिए श्रुति ने व्यतिहार वाक्य द्वारा दोनों की एकता का प्रतिपादन किया है इसी प्रकार यहाँ भी उपासना के लिए परमात्मा के साथ जीवात्मा की एकता बताई गई है ऐसा समझना चाहिए जहाँ उपाधिकृत भेद होता है वहाँ ऐसा कथन संगत नहीं होता यहाँ इस एकता के प्रतिपादन का प्रयोजन यही जान पड़ता है कि उपासक और उपासना काल में अपने को परमात्मा की भांति देह और उसके व्यवहार से सर्वथा असंग तथा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त समझ कर, तद्रूप हो ध्यान करे तो वह शीघ्र ही सच्चदानंद कर पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है संबंध पुनः प्रकारांतर से औपाधिक भेद की मान्यता का निराकरण करते हैं सूत्र अड़ती शैव ही सा एवं परमात्मा और जीवा का जीव का उपाधिक भेद तथा वास्तव में अत्यंत अभेद मानने पर वही अनुपपत्ति है ही क्योंकि सत्यादय परमात्मा के सत्य संकल्पत्व आदि धर्म जीवात्मा के नहीं माने जा सकते व्याख्या जैसे पुरुष सूत्र में यह अनुपपत्ति दिखा आए हैं कि जीवात्मा और परमात्मा में अत्यंत अभेद होने पर श्रुति के व्यतिहार वाक्य द्वारा दोनों की एकता का स्थापन संगत नहीं हो सकता जैसे ही अनुपपत्ति इस सूत्र में भी प्रकार से दिखाई जाती है कहना यह है कि परमात्मा के स्वरूप का जहाँ वर्णन किया गया है वहाँ उसे सत्य काम सत्य संकल्प अपहत पापमा अजर अमर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सबका परम कारण तथा सर्वाधार बताया गया है ये सत्य तो आदि धर्म जीवात्मा के धर्मों से सर्वथा विलक्षण है जीवात्मा में इसका पूर्ण रूप से होना संभव नहीं है जब दोनों में धर्म की समानता नहीं है तब उनका अत्यंत अभेद कैसे सिद्ध हो सकता है इसलिए परमात्मा और जीवात्मा का भेद उपाधिकृत है यह मान्यता असंगत है